नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और खुशी की बात यह है कि बातें मुलाकातें इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ इंडियन विस्लर एसोसिएशन के तरफ से तीन विस्लर हमारे बीच में हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे ये है मोहित जो विस्लर हैं स्वागत है साथ में डॉक्टर सामिल जी है इनका भी बहुत बहुत स्वागत है और साथ में नंदिनी जी भी हैं इनका भी बहुत बहुत जल्द से स्वागत है

आप सभी की तरफ से इनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है इनसे हम लोग बातें करेंगे तो चलिए आज के शो को शुरू करते हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि जब भी हम लोग विस्लर से मिलते हैं तो ये यूनिक आर्ट है सबको ये आर्ट नहीं जमता है आप सिटी बजाते हो तो सिटी बजाना नेगेटिव समझते हैं लोग दुनिया के अंदर लेकिन उसी नेगेटिव को इन्होंने पॉजिटिव और अपने आर्ट के माध्यम से एक मनोरंजन का साधन बनाया है तो ऐसे दिग्गज तीन कलाकार विस्लर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहित डॉक्टर सौमिन और नंदिनी

जिनसे हम लोग बातें भी करेंगे और उनका प्रेजेंटेशन भी हम लोग सुनने वाले हैं तो सबसे पहले मैं मोहित सर से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को मोहित जी कैसे हैं आप नमस्कार रमेश जी और आपके श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद है कि आप भी सब बहुत कुशल मंगल होंगे जी जी जी जी हम बहुत अच्छे है और आपको देखकर और अच्छे हो गए हैं और हमारे साथ सीमा जी फयाल जुड़े हुए हैं

और सभी लोगों ने प्यार से मैसेज किया है मंजू श्रीवास्तव हैं और गौरीदास जी हैं इसके साथ यशस्वी श्रीवास्तवा हैं और इसके साथ में मृदुला वर्मा जी जुड़ गए हैं और मयूरी जी जुड़ गए हैं और साथी ही कृष्ण कुमार जी हैं और एक और दोस्त लक्ष्मीनी आय्यर जुड़े हैं और साथ ही साथ

मयूरी जी फिर से आप सभी को याद किया बड़े प्यार से तो चलिए सभी हमारे दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और आप इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे चलिए मोहित जी बताइए अपने बारे में थोड़ा सा आपके परिवार में कौन कौन है और सीटी बजाने वाला ये जो विस्लिंग आर्ट है ये कब से बचपन से है या अपने बीच में इसको एक्ट किया है जी मैं अट्ठाईस वर्ष का हूँ और मैं बेंगलुरु में आई प्रोफेशन में काम करता हूँ

मेरे घर में मेरे माता पिता हैं और वो नोएडा में रहते हैं सीटी बजाने का जो सफ़र है वो मेरी पाँच साल की उम्र से शुरू हुआ और अपने आप ही बजाता था और उसकी एक अलग कहानी है आईडब्ल्यूए ज्वाइन करने की एक अपनी अलग कहानी है लॉकडाउन के वक्त मुझे लगा कि हॉबीज़ परस्यू करना चाहिए और मेरी मां ने मेरी पूरी फैमिली ने

मुझे कहा था कि कोई अच्छा सा एसोसिएशन ज्वाइन करो जहाँ पे तुम अपनी स्किल्स होन कर पाओगे तो IWA में मेरी मां ने लक्ष्मी अय्यर जी से बात की और उन्होंने एक ऑडियो फॉरवर्ड किया था मेरा रिकॉर्डेड ऑडियो और फिर उसके बाद एक फॉर्मल मैंने ऑडिशन भी दिया और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे यहाँ सी वादकों से अच्छा अच्छा शुक्रिया अपने परिवार के बारे में बताने के लिए और माता को बहुत बहुत शुभकामना जिन्होंने आपको

एक अच्छी जगह पे जोड़ा और अगर सुन रहे हैं तो उनको नमस्कार एक अच्छा प्रेजेंटेशन जरूर दिया आप अभी हमारे सभी दर्शक मित्रों जी जी जरूर ये है उन्नीस की मूवी अंजाम का एक गाना गाने के बोल बड़े मुश्किल हैं क्योंकि मेरा दिल खोया है जी जी जी सुनाइए

सुंदर मोहित इट वॉज नाइस nice. और सभी को अच्छा लग रहा है सभी दोस्तों ने भी आपको बहुत messages किया है। धन्यवाद। <laughs> धन्यवाद। और आगे, आगे बढ़ते हुए मैं एक और दोस्त से आपको जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर सामिल जी से डॉक्टर सामिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप नमस्ते चाहूं। मैं चाहूंगा की आप भी अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें अच्छा लगेगा मेरे को मालूम नहीं था की मैं विजिल कर पाऊंगा मगर मैं

मेरा पापा जी को देख के आ, सीख गया था मतलब वो सीटी बजा बजाते थे मेरे पापा और मम्मी दोनों दोनों सिंगर्स थे मेरे सिस्टर भी सिंगर है आ, मगर मैं सिंगिंग नहीं जानता था तो मैं थोड़ा इंट्रावर्ड था मैं थोड़ा इतना एक्सप्रेसिव नहीं था तो मैं समझा कि विजलिंग इज वन ऑफ द मीडियम वेयर मैं एक्सप्रेस कर सकूँ तो ऐसा शुरू हुआ और आई के ज्वाइनिंग के पहले

मैं सिर्फ एक अमेच्योर विजलर था मतलब मेरा लेवल सिर्फ ट्यून को विजिल करने ही तक ही सीमा थी मतलब मेरे को ये पता नहीं था कि लिरिक्स और वर्ड्स को भी हम फर्स्ट से विजिल कर सकें तो अच्छा लगेगा और मैं ये भी धीरे धीरे उनके जो सपोर्ट से मैं सीख गया कि मेरा कंफर्ट लेवल से बाहर आके मैं कुछ ट्राई करूँ क्योंकि मेरे को

मैं समझता था कि मैं इधर कंफर्टेबल हूँ तो मैं कोई अदर लैंग्वेजेस के या अदर भाषाओं के गाने मैं ट्राई नहीं किया कभी तो उनके सपोर्ट से मैं ट्राई करने लगा देन hmm. मेरे को लगा कि अभी म्यूजिक में बैरियर नहीं है कोई भी भाषा की गाना हम विजिल कर सकते हैं और विजिलिंग hmm. एक सीटी uh, बजाना एक लीड uh, इंस्ट्रूमेंट से कम नहीं है ताकि फ्लूट hmm. है या

एनी अदर लीड इंस्ट्रूमेंट से कम नहीं है और मेरे ख्याल से वो बहुत मुश्किल भी है क्योंकि यह ह्यूमन एलिमेंट ही है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता ब्रीथिंग के माध्यम से और आई डब्ल्यू ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया फ्रॉम द स्क्रैच टू मैं जिधर अभी कड़ा हूँ यह सब क्रेडिट बहुत लोगों को है पूरा टीम है जिसको मिस्टर ऋग्वेद देश पांडे लीड करते हैं और हम्बली

बिहाइड द स्क्रीन रहते हैं क्रेडिट नहीं लेते बट हम जो अच्छे विजलर आज बने हैं ऑल द क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ आई डब्ल्यू ए को yeah. चलिए शामिल जी बहुत अच्छी बात आपने बताया है परिवार के बारे में और साथ ही साथ आई डब्ल्यू ए से जुड़ने के बाद आप प्रोफेशनली

वर्डिंग के साथ विज़लिंग करना शुरू कर दिया पहले आप विज़लिंग करते तो तो नेचुरली हम लोग भी अगर कोई मुझे तो बहुत ही अच्छी बात है खुशी की बात है और मैं चाहूंगा की अभी एक प्रेजेंटेशन एक गीत जो आपके दिल के करीब है उसे जरूर सुनाएंगे स्वागत मेरा पहला गाना एक पॉपुलर तमिल मूवी से है

वो ये कादलक का मूवी से है और जिसने गाया है हरिहरन जी ने और संगीत दिया है इले राजा जी ने क्या बात सुनाइए मेरे को उम्मीद है कि आपको सबको ये पसंद आएगी

डॉक्टर श्यामल बहुत अच्छा बहुत सुंदर आपने प्रेजेंटेशन दिया और कामना मंगल कामनाएं अच्छा आपने डॉक्टर लिखा है तो कौन सी हाँ. आ, कौन सी चीजें आप करते हैं <laughs> किस तरह का हाँ, मैं आगे? मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं मैंने ग्रेजुएशन उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद आंध्र प्रदेश स्टेट से किया है और उसके बाद हुँ. मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जीरो ब्रांच है अच्छा

साठ साल के उम्र के ऊपर जो बुजुर्ग होते हैं तो उनके स्पेशलाइज्ड मेडिसिन ब्रांच है अच्छा, उसके अच्छा, बाद मैंने पीएचडी किया है उसके बाद देन आई आल्सो डन मास्टर्स इन रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स इन फैमिली मेडिसिन तो मैं तो, खतर में पिछले, पिछले नौ साल से एक फिजिशन uh, के काम कर रहा हूँ खतर में

बढ़िया, बढ़िया। yeah. yeah. चलिए डॉक्टर yeah. सोमिल जी बहुत अच्छी अच्छा लगा आपसे करके और आपके लिए दो लाइनें जरूर कहना न पूछ लाइने मेरी मंजिल कहाँ है न पूछ की मेरी मंजिल कहाँ है, कहा है अभी तो सफर का इरादा किया है न हारूंगा हौसला उम्र बर ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है थैंक यू डॉक्टर सोमिल जी आइए आप आगे बढ़ते हैं नंदिनी जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे है आप

नमस्ते मैं बहुत बढ़िया हूँ आप कैसे है? बस हम अच्छे हैं और आपको देखकर और अच्छे हो गए कि भाई एक महिला भी आ गई सिटी बजाने तो क्यूँकी अक्सर पुरुषों को देखा जाता है सिटी बजाते हुए तो महिलाओं को पहली बार देखने का मौका मिला सिटी बजाते हुए तो नंदनी जी आप अपने परिवार के बारे में बताइए हमें तो मैं बहुत छोटे थे सबसे मैं सिटी बजाती हूँ बंगाली में इसको बोलते मे हैं

अच्छा, अच्छा जो इसको, इसको भी मायने रखते हैं मैं पहले से गाना गाती हूँ तो अच्छा। परिवार में ऐसे गाने का माहौल है अच्छा तो मैं भी किया पर ये जो सिटी बजाती हूँ उसका है मेरे घर में इतना नहीं मिला मुझे फिर अच्छा, अच्छा। अब मेरे बेटे ने कहा कि आई में ज्वाइन

कीजिए तो आपको थोड़ा टाइम मिलेगा इसको और भी बढ़ाने के लिए तो जी। वैसे मैं आई डब्ल्यू जॉइन करके बहुत कुछ मिला मुझे पहले थोड़ा ऐसे खुद सी टी यूज़ करती थी पर बाद में बहुत कुछ सीखे उनको ब्रीथ कंट्रोल कैसे किया जाता है लक्ष्मी जी विवेक जी, जी अपर्णा जी और बहुत सारे वकिल जी

और पूरा आई डब्ल्यू एम्बर्स जो है जी। बहुत आ, करते हैं। अभी भी हैं। नंदिनी धन्यवाद। so <laughs> जी नंदिनी जी, परफॉर्मेंस करिए एक बहुत ही अच्छा गीत जो आपके दिल के करीब है उसे सुनाइए हमें। जी। ओके okay, तो आज मेरा पहला गाना वो मेरे दिल के चेहरे

किशोर कुमार का गाया गायक जी जी

सुंदर नंदिनी जी बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके आपको याद किया और बड़े प्यार से सभी ने कहा कि बहुत बहुत सुंदर सुंदर वेरी गुड थैंक यू धन्यवाद आगे बढ़ते हैं और हमारे दोस्तों को एक बार देख लेते हैं और जैसे कि हमने एक राउंड कम्पलीट किया एक एक प्रेजेंटेशन का और थोड़ा इंट्रो पार्ट हमने पूरा किया है और फिर सेकेंड राउंड हम लोग शुरू करते हैं और सेकेंड राउंड में कुछ सवाल होंगे कुछ प्रेजेंटेशन होंगे तो आइए

पहला बम्बा करते हैं मोहित सर के ऊपर कुछ सवालों को बिल्कुल बिल्कुल मोहित जी कैसे हैं आप आईटी के स्टूडेंट हैं आप आईटी में सेवा देते हैं तो हमें अच्छा लगा जी. कि आप आईटी से जुड़े हुए हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे हमारे जीवन में आईटी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर कहते हैं कि बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है वीकेंड हॉलीडे सैटरडे संडे मिलता है लेकिन फूल डे में ज्यादा काम करना पड़ता है आठ आठ बारह बारह घंटा ऐसा तो क्या ये सच है क्या

जी ये बिल्कुल कुछ हद हाँ तक सच है कुछ ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं आईटी में जहाँ पे हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट होता है क्योंकि टाइम ज़ोन में अंतर होता है तो काफी सोने का मौका नहीं मिलता उसके कारण हमारी आदतें बिगड़ती जाती हैं खाना टाइम पे नहीं होता और हेल्थ की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं जी जी तो फिर आप अपनी खुशी को कैसेन करते हैं आपका सीक्रेट ऑफ क्या है मेरे ख्याल से हर एक को अपना एक आ,

खुशी का रास्ता चुनना पड़ता है कुछ लोग कभी कभी बुरी आदतें अपना लेते हैं कुछ लोग अच्छी आदतें अपना लेते हैं एक बड़ी पहेली है जैसे आनंद के गाने में कहा है कि जिंदगी कैसी है पहेली आए कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए पर जिंदगी को अपने स्ट्राइड में लेते रहना चाहिए और जितने भी बुजुर्ग जितने भी एल्डर्स मुझे मिले हैं वो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहे तो भगवान की दया से

मैं अपने आप को संभाल पाता हूँ क्या बात क्या बात अच्छा आपके फैमिली मेंबर्स में कौन ज्यादा आपको मोटिवेट करते हैं वैसे सभी प्यार करते हैं हमें फैमिली मेंबर्स तो लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कभी मम्मी से ज्यादा हमारा अटैचमेंट हो जाता है या डैडी से हो जाते हैं या सिस्टर से हो जाता है तो आपका अपने फैमिली में ज्यादा अटैचमेंट और फिर मोटिवेशन आपको जहाँ मिल से मिलता है उनके बारे में बताइए जी मेरे माता पिता से मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है क्योंकि

उन्होंने जिंदगी देखी है और सबसे बड़े सबक जो जिंदगी के मिलते हैं माता पिता से ही मिलते हैं और मेरे टीचर्स से सारे टीचर्स आगे, आगे, टीचर्स चाहे वो के हो स्कूल के या कॉलेज के उन्होंने जो अपने अनुभव शेयर किए हैं मेरे साथ वो मैं मानता हूँ कि बड़े अच्छे सबक रहे जी जी मोहित बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और सभी हमारे दोस्त याद कर रहे हैं हमारे कपिल बंसल जी अर्पणा नाइक जी और राजेश जी

और दिबेश गोस्वामी जी भी याद कर रहे हैं इन सभी को फिर से एक बार मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ मयूर जी मनोज वर्मा इन सभी को याद करते हैं और कुछ लोगों का नाम रह गया तो ऐसे नहीं समझना कि मैं उनको नहीं जान रहा हूं या उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ ऐसा नहीं है आप सभी लोग हमारे प्यारे दोस्त हैं आपको हम मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ कोशिश करता हूँ कि आपको जितना हाईलाइट कर पाऊँ मैं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल करते हैं आप बड़े दिल से इस प्रोग्राम को सुनते हैं मैसेजेज करते हैं

मोहित मैं चाहूंगा कि अभी कौन सा एक प्रेजेंटेशन आप करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी बिल्कुल जी बिल्कुल ये मराठी गाना है जो 2016 की फिल्म सहराट से है मुझे यकीन है कि सबने ये गाना सुना होगा पर हिंदी में जो फिल्म का गाना है, दिंगा गाना है हर शादी में बचता है और अच्छा उम्मीद है की सबको पसंद आएगा जी जी जी सुनाइए स्वागत है आपका जी धन्यवाद

Oh, I'm gonna make it to my party.

बहुत बार बहुत मच। बार प्रेजेंटेशन, अच्छा लगा हमने, थैंक यू सो खूबसूरत गीत आपने सुना और मराठी वाला जो है गीत सुनाया, और आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा और इसी खुशी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं एक और हमारे दोस्त डॉक्टर शामिल जी से जोड़ना चाहूंगा उसके बाद नंदनी जी तैयार हैं आप भी शामिल सर कैसे हैं आप मैं अच्छा हूँ सर

कि आप अच्छा लगा मुझे मेडिकल फील्ड से है और ख़ास करके वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीज़न है उनकी सेवा में आप तत्पर हैं उनके मेडिसिन के लिए आप काम कर रहे हैं और अच्छा लगता है वर्तमान में जो सीनियर सिटीजन है आज के समय में कई बार विदेश का जो कॉपी हम लोग कर रहे हैं बहुत सारे लोग है ना इंडिया में क्या होता है कि कोई भी नया स्टाइल फ़ॉरन में आता है तो इंडिया में धड़लने से बिकने लगा सब लोग उसको पहनने लगे तो वैसे ही कोई भी चीज़ उधर से आ जाता है तो हमको लगता है कि वो राइट वे में लाइफ है

लेकिन हम लोग उसको ठीक से नहीं समझ पाते हैं कि वहाँ किस लिए उसको यूज़ किया जाता था और वहाँ वो काम क्या करता था वो अगर समझ लेते हैं तो फिर मुझे लगता है कि छोड़ देंगे <laughs> तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे फॉरेन में हम लोग वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको वो लोग केयर टेकिंग के लिए रूम्स लेकर रखते हैं अलग से रखते हैं कुछ लोग रखते भी हैं कुछ लोग नहीं रखते हैं या बड़े हो जाते हैं उन लोग माता पिता का टाइम नहीं जमता है क्योंकि

बहुत टाइम बाहर रहते हैं ड्यूटी पर तो माता पिता का कैर नहीं कर पाते तो इसीलिए वो केयरिंग के लिए केयर टेकिंग रूम में रखते हैं अलग सा और ये लोग अपना टाइम भी फिक्स रहता है उनका वंस इन वीक जाके मिलते भी हैं उनको पूरी चीजें जानकारी लेकर उनको वहाँ रखते हैं और उनको मिलते रहते हैं और इंडिया में उस चीज को क्या है <laughs> वृद्धाश्रम में डाल दिया फिर कभी जाने का ही नहीं तो मेरा आइडिया ये है की इंडियन जो कल्चरल सिस्टम फैमिली सिस्टम है वो

सबसे बढ़िया है क्योंकि हम बुज़ुर्गों के लिए एक उसके लिए एक फैमिली में एक अलग प्लेस है फॉरेन कंट्रीज में ओल्ड एज होम्स रहते हैं तो उनको पहले से मालूम है कि थोड़ा एज के बाद वो उधर जाएंगे और उसका एसोसिएशन इतना क्लोज नहीं रहता मगर जो लोनलिनस या डिप्रेशन कुछ होता है ओल्ड एज में वो हमारे इंडियन कम्यूनिटी में नहीं होता है

मगर हम वो हम वो जो कॉन्सेप्ट पहले से था वो हम शायद उधर से हम निकल चुके हैं आ, तो ये हेल्थी एजिंग की बात है मतलब जो भी एज होता है वो हेल्थी तरीके से कैसे हम उनको अपनाएं एजिंग तो डिसीज़ नहीं है एजिंग तो एक प्रोसेस है तो सब मिलके फैमिली में सब सब मेंबर्स मिलके हम कैसे ये फेस करते हैं ये एक कॉन्सेप्ट है सिर्फ इंडियन सिस्टम ही अच्छा है मेरे ख्याल से

नहीं सिस्टम अच्छा है कई लोग जो माता पिता को ओल्ड एज में होम में छोड़ देते हैं और फिर उनके पास जाते नहीं है वो वो नहीं होना चाहिए ना हमें कि कैसे हम लोग अपने माता पिता का जैसे कि आप ओल्ड एज मेडिसिन के बारे में जानकारी रखते हैं उनके ट्रीटमेंट करते हैं तो आज के यंग स्टार या जो अभी वर्तमान में जो न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही हैं उसको कैसे हम लोग रोक सकें और माता पिता का क्या सिंपली वे में हम लोग केयर कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी मैं समझता हूँ कि

हम ओल्ड सिस्टम पे चले जाना चाहिए कि हर एक घर में ओल्ड एज के लिए ओल्ड एज पीपल के लिए ना एक सेपरेट प्लेस होना चाहिए और वो घर में ही सही वो काफ़ी है हमको बड़े बड़े ओल्ड एज नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं होम केयर इज बेस्ट केयर हम्म तो जो भी हम करना चाहेंगे तो आउटसाइड से कोई भी आउटह कर सकते हैं कोई

तकलीफ है तो डॉक्टर को बुला सकते हैं नर्सिंग केयर है तो नर्सिंग को हम दिला सकते हैं बट एसेंस ये है कि वो जब तक घर में हैं वो अच्छे रहेंगे हॉस्पिटल में चले जाएंगे या ओल्ड में स्पेशली तो वो निगलेक्टेड हो जाएंगे उनको लगेगा कि हम वांटेड नहीं है हम अनवांटेड हैं तो ये फीलिंग नहीं आना चाहिए तो हमारा इंडियन सिस्टम जो पहले था वही हम अपनाएंगे और जो भी

मॉडर्न मेडिसिन जोने अच्छे जो भी दिए हैं वो अप्लाई करें और जो भी एक बुज़ुर्ग को अच्छे हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो भी हम स्टेप्स लेंगे अगर वो एलोपैथी है कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है मेडिटेशन है योगा है कोई भी मेकानिज़म में अगर बुज़ुर्ग को अच्छा हो जाएंगे तो वो अप्लाई करना चाहिए बस उनको हेल्थी एजिंग की चांस देना चाहिए हर

बुजुर्ग के ये राइट डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हमें घर का ही माहौल देना चाहिए माता पिता बुजुर्ग होने पर हमें ओल्ड एज होम हाँ। या फिर हमें बापू ने एक वृद्धाश्रम की इनोग्रेशन में चले गए थे और वो बोले की मैं देखना चाहता हूँ की ये बंद हो जाए और ये सब जो बुजुर्ग इधर है

So so, जी जी, एक और बात आखिर चाहूंगा जैसे ओल्ड एज में किन किन चीजों का डाइट उनका हो तो वो हेल्दी रह सकते हैं जनरल डाइट आप बताइए उनका और जनरल मेडिसिन जो विटामिन के हो उनको बुस्टअप करते रहे उनके एनर्जी को और वो चल फिर सके हमेशा

हमारा इंडियन कल्चरल फूड जो है वो बहुत सुपीरियर uh, है जिसको पूरे वेस्टर्न और अभी जो भी कंट्रीज वो इस्तेमाल कर रहे हैं अभी हम वो छोड़ दिए हम पिज्ज़ा और बर्गर पे आ गए हैं मगर अगर हम देखें कि हम वो लोग क्या ले रहे हैं वो पेलियोलिटिक बैलेंस डाइट जो भी वो अभी खा रहे हैं वो सब इंडियन हाँ। रूट्स में है अगर आप साउथ इंडिया में जा इडली डोसा पूछेंगे तो उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक मिक्सचर होता है

हाँ ah. तो जो बहुत बैलेंस्ड है वो इमीडिएट एनर्जी देने के लिए होता है अगर आप hmm. नात में चले जाए तो यू विल फाइंड वेरीज ऑफ फूड्स वेरीज डिफरेंट टाइप्स के खाने बनते हैं जो hmm. बहुत न्यूट्रिशियस है बहुत न्यूट्रिशियस hmm. है तो so ये सब हम छोड़ दिए हैं इसलिए हम प्रॉब्लम्स में पड़ गए हैं अगर हम ट्रेडिशनल फूड जो वापस ले आए कुकिंग भी वो सेफ है और क्लीन भी है

और डाइजेशन भी इजी होता है इंडियन खाना हमारा खाना फैमिली में बनता है वही सबसे बेहतर अच्छा खाना नहीं। नहीं। तो न्यूट्रिशन जो भी होता है वो स्पेसिफिक तो एक ही पेशेंट के मुताबिक हम लेना चाहिए कि जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है तो उनको आयरन ज़्यादा जो भी खाने में उसमें न्यूट्रिशन देना पड़ता है ऐसा स्पेसिफिकली हम देना है तो जी, जी।

डॉक्टर साहब मैं बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि हमारा जो घर का खाना है वही इम्पॉटेंट है और जहाँ जहाँ जिस स्टेट में जो चीज़ें बनती हैं वो उनके लिए हेल्दी होता है तो चलिए हम इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन करें और कुछ मेडिसिन जो होगा वो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके उनके लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ें आप रेगुलर देते रहें और एक सेपरेट रूम में उन्हें अगर रखते हैं लेकिन सेपरेट रूम में रखने के बावजूद भी आपको सुबह शाम हेलो हाई है ज़रूर करना चाहिए तो उससे उन्हें

कम्फर्ट फील होगा क्योंकि अगर बच्चे बात नहीं करेंगे तो माता पिता को तो डिप्रेशन आएगा ही ना तो इसीलिए हमें जो है माता पिता कितने भी एज हो जाए लेकिन सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले एक बार उन्हें हेलो हाई ज़रूर करके उनके सानिध्य में थोड़ा बैठ के अगर आप आ जाते हो तो वो उनको बहुत ज़्यादा मेडिसिन से भी ज़्यादा इफेक्टिव उनके मन को शांति देता है तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए चाहे घर का कोई भी सदस्य हो रोज एक बार उनके साथ बैठ के बातचीत करके आ जाते हैं

तो वो उनका मेडिसिन बन जाता है और वो जल्दी से रिकवर होते हैं और डिप्रेशन में नहीं जाते हैं तो भाई डॉक्टर स्मिल जी ने बहुत ही अच्छा कन्वे किया कि कैसे उनको इंडियन पहले का कल्चर है उसी कल्चर में उन्हें रखना चाहिए ना कि ओल्ड एज होम में उन्हें भेजना चाहिए या केयर ट्रेंकिंग तो चलिए अब सोमिल जी एक धमाकेदार गीत सुनाइए हमें अच्छा लगेगा अब मैं गाना जा रहा हूँ सारा मुश्किल तो दुनिया में है ही है

इसके गायक थे श्री अरिजीत जी और yes. संगीत दिया है प्रीतम या, आई होप आपको सब आप अच्छे लगको

बहुत बढ़िया जी बहुत सुंदर गीत आपने प्रेजेंट किया दिल मुश्किल है सबके मुश्किल हो गया होंगे अभी तो <laughs> आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं अभी हम लोग डॉक्टर नंदिनी से बात करते हैं नंदिनी जी कैसे हैं आप <laughs> बहुत बढ़िया जी जी जी जी

अच्छा आपने डॉक्टर क्यों लिखा पीएचडी लिखा है वो किसमें? Actually, हाँ, में ये तो वो मैं पीएचडी किए हाँ बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी किया तो मेरा सब्जेक्ट है बॉटनी अच्छा हाँ बॉटनी में मैं बीएससी एमएससी करके फिर आईआईटी आई से पीएचडी किया बायोटेक्नोलॉजी में तो हुँ. वो मेरा काम है जीएम क्रॉप को लेके आपको पता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है

तो उसमें डिजायर जीन बाहर से डालना पड़ता है प्लांट में तो जो कैरेक्टर नहीं है उसमें तो तो तो वो आ जाता है उस प्लांट में अच्छा। तो इसको लेके मैं काम थोड़ा थो जो लोग सीटी बजाते हैं गाना नहीं गाते सीटी पे उनका भी कुछ ऐसा जेनेटिक बना दो तो वो भी सीटी में गाना गाए <laughs> ऐसे एनिमल सिस्टम में भी इतना अच्छा काम नहीं होता की प्लांट सिस्टम

पे जो काम होता है अच्छा, तो अच्छा। वो एनिमल सिस्टम में ऐसा नहीं होता नहीं तो इंसुलिन जो है इंसुलिन जीन करके दे सकते हैं इंसुलिन का जो जीन है उसको भी एक ही तरह से हम दे सकते हैं एनिमल में ह्यूमन में <laughs> सही है ह्यूमन को दे सकते हैं ह्यूमन के पास तो सारी चीजें वो खा लेता है हजम कर लेता है <laughs> <laughs>

तो नंदनी जी बहुत ही अच्छा लगे आपसे बात करके एंड uh, मैं चाहूँगा कि आप एक धमाकेदार गीत आप प्रेजेंट कीजिए ताकि हमारे सभी दर्शक मित्र खुश हो जाएं और uh, कहते हैं कि जिंदगी में कभी किसी अपने का साथ मत छोड़ना जिंदगी में कभी किसी का दिल मत तोड़ना बस जिंदगी तो उसे ही कहते हैं जो एक पल में सारा जहाज जी लेता है जो एक पल में सारा जहाज जी लेता है

तो नंदिनी जी आप जो पल अभी शुरू होगा आपके गाने से इतने में हम सारी दुनिया जी लेंगे <laughs> शुरू कीजिए बहुत अच्छा बात है तो मेरा अगला गाना गा रही हूँ मर जावा मूवी से थोड़ी जगह अरिजीत सिंह का गाया हुआ ठीक है मैं दर्शकों से कहूंगा मर मत जाना मर के जी जाना <laughs>

हाँ yeah.

सुंदर नंदनी जी कमाल कमाल। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर गीत आपने प्रेजेंट किया और अच्छा चलिए so, आगे बढ़ते हैं है तो जीते भी नहीं है इसीलिए मरने का दो तरीका है एक तो आप इस दुनिया से अलविदा हो जाते हो लेकिन एक है की आप इस दुनिया में रहते हुए मर कर जीते हो एंड देखा अपना ताकत मालूम पड़ता है

कि आपके सामने कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन आप उन मुश्किलों पर विजय पाते हो आप मर कर जी जाते हो यही एक जिंदगी का राज है कि जहां पर आपको बहुत मुश्किल लगता है जी जाओ उसके बाद जब वापस लौटो तो इस तरह से लौटो कि वो सारी मुश्किलें आपके सामने बहुत छोटी हो जाए आप बड़ा हो जाए आइए आगे बढ़ते हैं फिर से मोहित जी से शुरू करते हैं और मोहित जी को कहना चाहूंगा कि भाई अब मोहित जी हवाश जी आपके

इतने वाले शब्द सुनकर और दमदार जी, अच्छा तो जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद जी जी जी तो मैं चाहूंगा की एक मैसेज के साथ एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जरूर दें जो आपको लग रहा है जी मैम आपका वक्त ज्यादा

जाया नहीं करूंगा तो मैं प्रेजेंटेशन दूंगा उन्नीस <laughs> की फिल्म तीन देविया गाने के बोल ख्वाब तो कोई हकीकत जी जी जी देखा क्या बात

And then we put Lester or some Samuel

आप तो एक मुकड़ा मेरा अगला गाना अग्निपथ मूवी से है Yes.

सुन्दर, बहुत सुंदर गीत आपने किया और आइए नंदिनी जी के पास चलते हैं नंदिनी प्लीज आशी की मूवी से वाह

जी अच्छा लगा आप लोगों का प्रेजेंटेशन सुनकर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं और तो मिलते हैं इस वादे के साथ आप सभी को डॉक्टर मोहित जी डॉक्टर नंदिनी एंड डॉक्टर सौमे को डॉक्टर कहना चाहेंगे न <laughs> तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और आप सभी के लिए मैं दो लाइने जरूर कहना चाहूंगा कि भूजी क्षमा भी जल सकती है तूफान से कच्छे भी निकल सकती है

हो के ये अपने इरादे बदल तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है लेकिन एक बार सीटी बजाने के बजाय सीटी को गा के देख गुनगुना के देख तेरी किस्मत तो तुरंत बदल जाएगी बहुत, बहुत बढ़िया रमेश तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं अपने इरादे के साथ सलाम नमस्ते सबके मन तो भाती है बातें मुलाकात

आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए इंद्रधनुषी रंगों से इसको सजाए। छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें कर ले थोड़ी थोड़ी हम बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें

बातें मुलाकातें हो बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें